ab मेरे लिए दूसरे वर की आवश्यकता नहीं है अच्युत आपने मेरे बल का नाश किया मेरे विष को भी हर लिया और पूर्ण रूप से मेरा दमन भी कर दिया अब एकमात्र जीवन रह गया है उसे छोड़ दीजिए और कहिए आपकी क्या सेवा करूं श्री भगवान बोले सर्प अब तुम्हें यहां यमुना जल में कदापि नहीं रहना चाहिए अपने वृत्र्य और परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ नाग तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर नागों के शत्रु गरुण तुम पर प्रहार नहीं करेंगे यूं कहकर भगवान श्री हरि ने नागराज को छोड़ दिया वह भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र को चला गया उसने सबके देखते-देखते सेवक संतान बंधु बांधव और पत्नियों के साथ सदा के लिए वह कुंड त्याग दिया सर्प के चले जाने पर गोपों ने दौड़कर श्री कृष्ण को छाती से लगा लिया मानो वे मरकर पुनः लौट आए हों उनके नेत्रों से आंसू निकलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगे कुछ गोप विस्मित होकर श्री की स्तुति करने लगे यमुना नदी का जल विष से रहित हो गया यह देख समस्त गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई गोपियां श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का गान करने लगी और ग्वाल बाल उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे उन सब के साथ श्री कृष्ण ब्रज में आए भेनुक और प्रलंब का बध तथा गिर यज्ञ का अनुष्ठान व्यास जी कहते हैं एक दिन बलराम और श्री कृष्ण साथ-साथ गौएं चराते हुए वन में विचरणने लगे घूमते-घूमते वे परम रमणीय ताड़ के वन में जा पहुंचे वहां धेनुक नामक दानव गधे के रूप में सदा निवास करता था मनुष्यों और गौओं का मांस ही उसका भोजन था फल की समृद्धि से पूर्ण मनोहर ताल वन को देखकर ग्वाल बाल वहां के फल लेने को ललचा उठे और बोले भैया राम ओ कृष्ण धेनुक असुर सदा इस भूभाग की रक्षा करता है इसलिए ये ताड़ों के सुगंधित फल लोगों ने छोड़ रखे हैं हम इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं यदि आप लोगों को जचे तो इन फलों को गिराइए ग्वाल बालों की यह बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण ने बहुत से ताल फल पृथ्वी पर गिराए गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह गर्दभाकार दुष्ट दैत्य क्रोध में भरा हुआ आया आते ही उसने अपने दोनों पिछले पैरों से बलराम जी की छाती में प्रहार किया बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाना प्रारंभ किया घुमाने से आकाश में ही उसके प्राण पखेरू उड़ गए फिर वेग से बलराम जी ने उसे एक महान ताल de पर दे जैसे आंधी बादलों को उखाड़ देती है उसी प्रकार उस ने गिरते गिरते अपने शरीर के आघात से बहुतेरे फल गिरा दिए उसके मारे जाने पर और बहुत भी गर्दवाकार दैत्य आए किंतु श्री कृष्ण और बलभद्र ने उन सबको खेल खेल में ही उठाकर वृक्षों पर फेंक दिया एक ही क्षण में पके हुए ताड़ के फलों और गर्दवाकार दैत्यों के शरीर से सारी पृथ्वी पट गई इससे उस स्थान की बड़ी शोभा होने लगी तब से उस ताल वन में गौएं बाधा रहित होकर नई-नई घास चरने लगी अनुचरों सहित देनुका असुर के मारे जाने पर वह मनोहर तालवन समस्त गोप-गोपियों के लिए सुखदायक हो गया इससे वसुदेव के दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण प्रसन्न हुए वे दोनों महात्मा छोटे-छोटे सिंहों वाले बछड़ों के भांति शोभा पा रहे थे कंधे पर गाय बांधने की रस्सी लिए बनमाला से विभूषित हो वे दूर-दूर तक गौएं चराते और उनके नाम ले लेकर पुकारते थे श्री कृष्ण का वस्त्र सुनहरे रंग का था और बलराम जी का नीले रंग का उन्हें धारण किए हुए दोनों भाई दो इंद्र धनुषों एवं शीत शाम मेघ की भांति शोभा पाते थे लोक में बालकों के जो जो खेल प्रचलित हैं उन सबके द्वारा परस्पर क्रीड़ा करते और वन में विचرتे थे समस्त लोकनाथों के नाथ होकर भी वे इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए और मानव धर्म में तत्पर रहकर मनुष्य योनि को गौरवान्वित करते थे मानव जाति के गुणों से युक्त भांति-भांति के खेल खेलते हुए वन में घूमते थे कभी झूला झूलकर और कभी आपस में कुश्ती लड़कर महाबली श्री राम और श्री कृष्ण व्यायाम करते थे उन दोनों को खेलते देख प्रलंब नामक दानव उन्हें पकड़ ले जाने की इच्छा से वहां आया उसने ग्वाल बालों के वेश में अपने वास्तविक रूप को छिपा रखा था मनुष्य न होते हुए भी मनुष्य का रूप धारण करके दानवों में श्रेष्ठ प्रलंब ग्वाल बालों की उस मंडली में बेखटके जा मिला वह राम और श्री कृष्ण दोनों को उठा ले जाने का अवसर ढूंढने लगा उसने श्री कृष्ण को तो सर्वथा अदेय समझा अतः रोहिणी नंदन बलराम को ही मारने का निश्चय किया तदंतर उन ग्वाल वालों में हिरणा किरण नामक खेल आरंभ हुआ यह खेल बालकों का खेल है जिसमें दो-दो बालक एक साथ हिरण की तरह उछलते हुए किसी निश्चित लक्ष्य तक जाते हैं आगे पहुंचने वाला विजयी होता है हारा हुआ बालक विजयी को अपनी पीठ पर बिठाकर नियत स्थान ले आता है Isi kheel mei sab loog samlit huue, do balak eek Sat uchalti huue chale, Shri Kesat, ke saath, Shri Krishna, Pralambh ke saath, Balram, ta ta anjigual baloong balak kud rahe te, Shri Krishna ne, Shri Dama aur Balram mei, Pralambh ko jeeit lia, isi prakar, Shri Krishna Anne ke anjabalakon Apne bhi, aapne अब वे हारे हुए बालक एक दूसरे को अपनी पीठ पर लादे हुए भांडिरवट तक आए और पुनः वहां से लौट चले किंतु दानव प्रलंब बलराम को अपने कंधे पर चढ़ाकर शीघ्र ही उड़ चला वह चलता ही गया कहीं रुका नहीं जब वह बलराम जी का भार नहीं सह सका तब बड़े क्रोध में आकर वर्षाकाल के मेघ की भांति उसने अपने शरीर को बड़ा लिया बलराम जी ने देखा उस दैत्य का रंग जले हुए पर्वत के समान है उसके गले में बहुत बड़ा हार लटक रहा है मस्तक पर बहुत बड़ा मुकुट था आंखें गाड़ी के पहिए जैसी घूम रही थीं उसके पैर रखने से धरती डगमगाने लगी थी उसका रूप बड़ा ही भयंकर था ऐसे राक्षस के द्वारा अपने को हरे जाते देख बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा कृष्ण कृष्ण इधर तो देखो ग्वाल बालों के वेश में छिपा हुआ कोई दैत्य मुझे हरकर ले जाता है इसकी विकराल मूर्ति पर्वत के समान दिखाई देती है मधुसूदन बताओ इस समय मुझे क्या करना चाहिए यह दुरात्मा बड़ी उतावली के साथ भागा जाता है यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण के होठ मंद मुस्कान से खिल उठे वे रोहिणी नंदन बलराम के बल और पराक्रम को जानते थे अतः उनसे बोले सर्वआत्मन यह क्या बात है आप तो स्पष्ट रूप में मनुष्य की सी करने लगे हैं आप संपूर्ण गुह के गुह से भी गुह हैं जरा अपने उस स्वरूप का तो स्मरण कीजिए जो संपूर्ण जगत का कारण कारणों का भी पूर्ववर्ती अद्वितीय आत्मा और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है विश्वात्मन आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहां दो रूपों में प्रकट हैं अप्रमेय आत्मन आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और इस दानों को मार डालिए तत् अश्शाद मानुसुभाव का आसय लेकर बंदु जनों का हित कीजिए महात्मा श्रीकष्ण के द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूप का श्वण कराए जाने पर महावाली बलराम में हस्कल प्रलंबा सुुर को दवाया और क्रोध से लाल आंखें करके उसके मस्तक पर एक मुक्का मारा उनके इस प्रहार से प्रलंभ के दोनों नेत्र बाहर निकल आए। मस्तिस्क फट गया और वह दैत मुह से खून उगलता हुआ प्रत्वी पर गिर कर मर गया